वेदांत दर्शन अध्याय चार पाद एक सूत्र पंद्रह संबंध यदि ज्ञानी के पूर्व कृत और आगे होने वाले सभी पुण्य पाप नष्ट हो जाते हैं और उनसे उसका कोई संबंध नहीं रहता है तो उसका शरीर कैसे ठिका रहता है क्योंकि शरीर की स्थिति तो कर्म भोग के लिए ही है यदि ज्ञान होने के बाद शरीर न रहे तो ज्ञान का उपदेशक न रहने के कारण संप्रदाय परंपरा नष्ट हो जाएगी इस पर कहते हैं अनारब्ध कार्य एवं तो पूर्वे तद्वधे है तो किंतु अनारब्ध कार्य जिनका फलभोग रूप कार्य आरंभ नहीं हुआ है ऐसे पूर्वे पूर्वकृत पुण्य और पाप एव ही नष्ट होते हैं तद्वधे क्योंकि श्रुति में प्रारब्ध कर्म करने तक शरीर के रहने की अवधि निर्धारित की गई है व्याख्या पूर्व सूत्रों में श्रुति प्रमाण से जो पूर्वकृत कर्म और पाप कर्मों का नाश बताया गया है वह केवल उन्हीं कर्मों का होता है जो कि अपना फल देने के लिए तैयार नहीं हुए थे संचित अवस्था में ही एकत्र हो रहे थे जिन प्रारब्ध कर्मों का फल भोगने के लिए उस विद्वान को शरीर मिला है उनका नाश नहीं बताया गया है क्योंकि तस् तावदेव चिरम जावन्न विमोक्षेथ संपश्चे उसका तभी तक विलम्ब है जब तक प्रारब्ध का नाश होकर देहपात नहीं हो जाता उसके बाद वह परमात्मा में विलीन हो जाता है इस प्रकार श्रुति में प्रारब्ध छय पर्यंत ज्ञानी के शरीर की स्थिति बताई गई है संबंध जब ज्ञानी का कर्मों से कोई संबंध ही नहीं रहता तब उसके लिए श्रुति में आजीवन अग्निहोत्रादि आश्रम संबंधी कर्मों का विधान कैसे किया गया इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र सोलह अग्निहोत्रादि तू तत्कार्याय व तदर्शनाथ तत अग्निहोत्रादि आश्रमोपयोगी अग्निहोत्र आदि विहित कर्मों के अनुष्ठान का विधान तू तो तत्का कार्याय उन उन विहित कर्मों की रक्षा करने के लिए एवं है यही श्रुति में श्रुति में और स्मृति में देखा गया है व्याख्या ज्ञानी महापुरुषों के लिए जो श्रुति में विधान किए हुए अपने आश्रम संबंधी अग्निहोत्रादि कर्म जीवन पर्यंत करने की बात कही गई है वह कथन उन कर्मों की रक्षा के उद्देश्य से ही है अर्थात साधारण जनता उसकी देखा देखी कर्मों का त्याग करके भ्रष्ट न हो अपितु तो अपने अपने कर्मों में श्रद्धापूर्वक लगी रहे इस प्रकार लोग संग्रह के लिए वैसा कहा गया है अन्य किसी उद्देश्य से नहीं यह बात और स्मृतियों में भी देखी जाती है श्रुति में जो तो जनक अश्वपति याज्ञवल्क आदि ज्ञानी महापुरुषों के दृष्टान्त से लोक संग्रह के लिए कर्म करने का विधान सिद्ध किया गया है और भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि हे पार्थ मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है मुझे तीनों लोकों में किसी भी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं करनी है तो भी मैं कर्मों से संलग्न रहता हूँ क्योंकि यदि मैं कभी सावधानी के साथ कर्म न करूं तो ये सब लोग मेरा अनुकरण करके नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं उनके नाश में निमित्त बनूं। तथा यह भी कहा है कि विद्वान पुरुष कर्माशक्त अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे किंतु स्वयं उन्हीं की भांति कर्म करता हुआ उनको कर्मों में लगाए रखे यज्ञ रक्षा के लिए किए जाने वाले कर्मों से भिन्न कर्मों द्वारा ही यह मनुष्य बंधन में पड़ता है इस प्रकार श्रुति और स्मृति प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि विद्वान के लिए कर्म करने का कथन केवल लोक संग्रह के लिए है संबंध आश्रम के लिए विहित कर्मों के सिवा अन्य कर्म उनके द्वारा किए जाने हैं या नहीं इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र सत्रह अतोन्यापि हेके साम उभयो अतः इनसे अन्यपि भिन्न क्रिया उभयो ज्ञानी और साधक दोनों के लिए ही ही एक शाम किसी एक शाखा वालों के मत में भी है व्याख्या श्रुति में कहा है कि आजीवन शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए ही इस लोक में सौ वर्षों तक जीने की इच्छा करे तथा जो कर्म और ज्ञान इन दोनों को साथ साथ जानता है वह कर्मों द्वारा मृत्यु से तर ज्ञान से अमृत को प्राप्त होता है इस प्रकार किसी किसी शाखा वालों के मत में ज्ञानी और साधक दोनों के लिए ही इन आश्रम संबंधी कर्मों के सिवा अन्य सभी विहित कर्मों का अनुष्ठान आजीवन करते रहने का विधान है अतः ज्ञानी लोक संग्रह के लिए प्रत्येक शुभ कर्म का अनुष्ठान कर्तापन के अहंकार से रहित तथा कर्माशक्ति और फलाशक्ति से सर्वथा अतीत हुआ कर सकता है क्योंकि ज्ञानोत्तर काल में किए जाने वाले किसी भी कर्म से उसका लेप नहीं होता संबंध क्या विद्या और कर्म के समुच्चय का भी श्रुति में विधान है इस पर कहते हैं सूत्र 18। यदि वह विद्य ही यत जो एव विद्या विद्या के सहित किया जाता है इति इस प्रकार कथन करने वाली श्रुति है ही इसलिए विद्या कर्मों का अंग किसी जगह हो सकती है व्याख्या श्रुति में कहा है कि जो कर्म विद्या श्रद्धा और रहस्य ज्ञान के सहित किया जाता है वह अधिक सामर्थ्य संपन्न हो जाता है यह श्रुति कर्मों के अंगभूत उद्गीत आदि की उपासना के प्रकरण की है इसलिए इसका संबंध वैसे ही उपासनाओं से है तथा यह विद्या भी ब्रह्म विद्या नहीं है अतः ज्ञानी से या परमात्मा की प्राप्ति के लिए अभ्यास करने वाले अन्य उपासकों से इस श्रुति का संबंध नहीं है इसलिए यह सिद्ध होता है कि उस प्रकार की उपासना में कही हुई विद्या ही उन कर्मों का अंग हो सकती है ब्रह्म विद्या नहीं संबंध ज्ञान के प्रारब्ध कर्मों का नाश कैसे होता है ज्ञानी के प्रारब्ध कर्मों का नाश कैसे होता है इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र उन्नीस भोगेना त्वितरे छपेत्वा संपद्यते इतरे संचित और क्रियमाण के सिवा दूसरे प्रारब्ध रूप शुभाशुभ कर्मों को तो भोगेन न उपभोग के द्वारा छप यित्वा छीण करके संपद्य वह ज्ञानी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है व्याख्या ऊपर कहा जा चुका है कि विद्वान के पूर्वकृत संचित कर्म तो भस्म हो जाते हैं और क्रमाण कर्मों से उसका संबंध नहीं होता शेष रहे शुभाशुभ प्रारब्ध कर्म उन दोनों का उपभोग के द्वारा नाश करके यानी पुरुष परम पद को प्राप्त हो जाता है जब आज श्रुति में कही गई है पहला पद संपूर्ण